मुंडकोपनिषद शंकर मुंडक दो खंड एक ब्रह्म का सर्व कारणत्व कथम ते न सी प्राणादय यस्मा वे प्राणादि उस अक्षर में क्यों नहीं हैं सो बतलाते हैं क्योंकि ए एक तस्मायतेणो मनेंद्रिया चम्वायुज्योतिरापह पृथ्वी विश्वस्य धारणी इस अक्षर पुरुष से ही प्राण उत्पन्न होता है तथा इससे ही मन संपूर्ण इंद्रियां आकाश वायु तेज जल और सारे संसार को धारण करने वाली पृथ्वी उत्पन्न होती है ये तस्मादेव पुरुषा नाम रूप बीजोपाधि लक्षता जायत उत्पद्यते अविद्या विषय विकार विकारभू नामधेयो अनृतात्मक प्राण वाचारंभण विकारो इति नामेय अनृतुंतरा तेना विद्या विषयणनृतेन प्राणेन संप्राण्व परय सैदुत्र पुत्रेना सपु सपुत्र नाम रूप की बीजभूत अविद्यारूप उपाधि से उपलक्षित इस पुरुष से ही अविद्या का विषय विकारभूत केवल नाम मात्र तथा मिथ्या प्राण उत्पन्न होता है जैसा कि विकार वाणी का विलास और नाम मात्र है वह मिथ्या है ऐसी अन्य श्रुति से सिद्ध होता है उस अविद्या विषयक मिथ्या प्राण से परब्रह्म ब्रह्म का सत सिद्ध नहीं हो सकता जैसे कि स्वप्न में देखे हुए पुत्र से पुत्रहीन व्यक्ति पुत्रवान नहीं हो सकता एवं मन सर्वाणी चेन्द्रिया विषयाचतस्म जाते तस्मा सिद्धम सेरूप चरती चरित चरित प्राणादी मतर्थ यहाँ चागुत्पत्ते चा सतथा प्रलीना चेती द्रष्टा यनि तथा शरीर विषयकार भूतास ज्योतिः अग्निः आप उदकम् पृथ्वी धरत्री विश्व सर्व धारणी ए शब्दस्पर्शरूपरसगंधो तर, गुणा पूर्व पूर्व गुण सहितान नेतत्माद एवं जायंते इस प्रकार मन संपूर्ण इंद्रियां और उनके विषय भी इसी से उत्पन्न होते हैं अतः उसका मुख्य रूप से अप्राणादिमान होना सिद्ध हुआ वे जिस प्रकार अपनी उत्पत्ति से पूर्व वस्तुतः असत ही थे उसी प्रकार लीन होने पर भी असत ही रहते हैं ऐसा समझना चाहिए जिस प्रकार करण मन और इंद्रियाँ इससे उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार शरीर और इंद्रियों के विषयों के कारण स्वरूप भूत वर्ग आकाश आबहादि भेदों वाला बाह्य वायु, अग्नि जल और विश्व यानि सबको धारण करने वाली पृथ्वी ये पांच भूत जो पूर्व पूर्व गुण के सहित उत्तरोत्तर क्रमशः शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इन गुणों से युक्त हैं उत्पन्न होते हैं संक्षेपत पर विद्या विषय अक्षर निर्विशेषँ पुरुष सत्यम दिव्यो हमूर्त इदीना मंत्रेण उत्तरादेव सबिशेष विस्तरेण वक्तव्य प्रवृत्ते संक्षेप गम्यो तो पदार्थ सुखाधिगम्योत्रोक्ति व योपि प्रथमजात जायते विराट प्रथम जातनागर्भा जायतेंडस्याट सत्वांतर लक्ष्यम्येतस्मा पुषा जायत एक तेतीद तशिनि परविद्या के विषयभूत निर्विशेष सत्य पुरुष का दिव्यो यमूर्त इत्यादि मंत्र से संक्षेपतः वर्णन कर अब उसी तत्व का सविशेष रूप से विस्तार पूर्वक वर्णन करना है उसी के लिए यह श्रुति प्रवृत्त होती है क्योंकि सूत्र और उसके भाष्य के समान पहले संक्षेप में और फिर विस्तार पूर्वक कहा हुआ पदार्थ सुगमता से समझने में आ जाता है जो ब्रह्मांडांतर्वर्ती विराट प्रथम उत्पन्न हुए प्राण यानी हिरण गर्भ से उत्पन्न होता है वह अन्य तत्व रूप से लक्षित कराया जाने पर भी इस पुरुष से ही उत्पन्न होता है और पुरुष रूप ही है यही बात यह मंत्र बतलाता है और उसके विशेषणों का उल्लेख करता है सर्वभूतांतरात्मा ब्रह्म का विश्वरूप अग्निमृा चक्ष से चंद्र सूर्य दिशा स्रोत भाग्यवृताे वायु प्राणो हृदय विश्वमस्भ्याम पृथ्वी शेष सर्वभूतातरात्मा अग्निद्युलोक जिसका मस्तक है चंद्रमा और सूर्य नेत्र हैं दिशाएं कर्ण हैं प्रसिद्ध वेद भेदवाणी है वायु प्राण है सारा विश्व जिसका हृदय है और जिसके चरणों से पृथ्वी प्रकट हुई है वह देव संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा है अग्निर्द्वलोक असौभावोको इति श्रुते मुर्धा योत्तमांगम शि चुषि चंद्रस् सूर्यच्चे चंद्र सूर्यो येग कर्तव्य पदस्य पदस वक्षमाण विपरिणामं विपरीणाम यस्य दिश्रोत्रेयृता उद्घाटिता प्रसिद्धा वेदा ये वायु प्राणो यगदस येतर ह्यक जगन्मन सुषुप्ते प्रलयदर्शना जागृते एवाग्नि विस्फुंग वाद जाता पृथ्वी एष देवो वाद्य प्रतिष्ठा जैसे च पदभ्याष्णुर प्रथमशरीहोपाधि सर्वेश भूताना अंतरात्मा अग्नि अर्थात हे गौतम यह स्वर्गलोक ही अग्नि है इस इसुति के अनुसार दुलोक ही जिसका मूर्धा उत्तमंग यानी सिर है चंद्र सूर्य यानी चंद्रमा और सूर्य ही नेत्र हैं इस मंत्र में आगे कहे हुए अस्य पद को अश्य में परिणत कर उसकी सर्वत्र अनुवृत्ति करनी चाहिए दिशाएं जिसके कर्ण हैं निवृत्त उद्घाटित यानि प्रसिद्ध वेद जिसकी वाणी है वायु जिसका प्राण है विश्व समस्त जगत जिसका हृदय अंतकरण है संपूर्ण जगत अंतकरण का ही विकार है क्योंकि सुसुप्त में मल ही में उसका प्रलय होता देखा जाता है और जागृत अवस्था में अग्नि से स्फुलिंग के समान उसे उसी से निकलकर स्थित होता देखते हैं तथा उसके चरणों से पृथ्वी उत्पन्न हुई है यह त्रैलोक्य देहोपादिक प्रथम शरीरी अनंत देव विष्णु ही समस्त भूतों का अंतरात्मा है स ही सर्वभूतेशु दृष्टा श्रोता मन्ता, विज्ञाता सर्वकारात्मा पंचाग्निद्वारण चाह चा, संसरती प्रजास्ता अपि तस्माद पुरुषात्जात सब का कारण रूप वह परमात्मा ही समस्त प्राणियों में दृष्टा श्रोता ममता और विज्ञाता है तथा पंचाग्नि के द्वारा जो प्रजाएँ जन्म मृत्यु रूप संसार को प्राप्त होती हैं वे भी उस पुरुष से ही उत्पन्न होती हैं यह बात अगले मंत्र से बतलाई जाती है अक्षर पुरुष से चराचर की उत्पत्ति का क्रम तस्मा दग्ने समिधो यस्य सोमात्जन्य ओषधय पृथिव्या संप्रसूताः उस पुरुष से ही सूर्य जिसका समिधा है वह अग्नि उत्पन्न हुआ है उस द्व्युलोक रूप अग्नि से निष्पन्न हुए सोम से मेघ और मेघ से पृथ्वी तल में औषधियाँ उत्पन्न होती हैं पुरुष स्त्री में औषधियों से उत्पन्न हुआ वीर सींचता है इस प्रकार पुरुष से ही यह बहुत सी प्रजा उत्पन्न हुई है परस्मात पुरुषात प्रजावस्थान विशेष रूपोग्नि सविशेष्य समिधो यस्य सूर्यः सधो समिध यूर्य सव सूर्यण हि दु द्युोक सम्युलोका सोम्यो दिती संभव तस्मा पजनयादधय पृथिव्या संभव ओषधिभ्यषाग्न हूताभ्य उपदनभूता पुमात सि यो नाम, योषिताषिति योषाग्नौ स्त्रियामित एवं क्रमण बहु प्रजा ब्राह्मणाद्या पुरुशा, पुरुषा परमा पर संप्रसूता समुत्पन्ना उस परम पुरुष से प्रजा का अवस्थान विशेष रूप अग्नि उत्पन्न हुआ उसकी विशेषता बतलाते हैं सूर्य जिसका समिधा ईंधन है अग्निहोत्र के समिधा के समान ही समिधा है क्योंकि सूर्य से ही द्व्युल समृद्ध प्रदीप्त होता है उस द्युलोक रूप अग्नि से निष्पन्न हुए सोम से पंचाग्नियों में दूसरा अग्नि मेघ उत्पन्न होता है फिर उस मेघ से पृथ्वी तल में औषधियाँ उत्पन्न होती हैं पुरुष रूप अग्नि में हवन की हुई विर्य की कारण रूप औषधियों से वीर्य होता है उस वीर्य को पुरुष रूप अग्नि योषित योषिद्रूप अग्नि यानी स्त्री में शीचता है इस क्रम से यह ब्राह्मणादि रूप बहुत सी प्रजा परम पुरुष से ही उत्पन्न हुई है कर्म और उनके साधन भी पुरुष प्रसूत ही है किंत कर्म साधना फलानी चस्मा त्याह कथम यही नहीं कर्म के साधन और फल भी उसी से उत्पन्न हुए हैं ऐसा स्तुति कहती है तो किस प्रकार तस्मा चजुंस दीक्षा यज्ञाश्चर्व क्रतौदिणा संवत्सर से यजमान लोका सोमो यवते यू उपुर ही रिचाएं साम यजु दीक्षा संपूर्णय क्रतू दक्षिणा संवत्सर लोक और जहाँ तक चंद्रमा पवित्र करता है तथा सूर्य तप्ता है वे लोक उत्पन्न हुए हैं तस्ाद नेताक्षरपादवसान गायत्रादी छंदो विशिष्टा मंत्रा साम पांच पंचभक्तिकभक्तिकोभादी तो गीत विशिष्टम् विशिष्ट यजुंसी अन्यक्षरपादावसानी त्रिविधा मंत्रा दीक्षा लक्षणा यज्ञस्य मौंद्यादिलक्षण कर्तेमेषा येहोत्रादय क्रतव सयूपा दक्षिणवाद्यपरमित्वा का संवत्सर कालः कर्मांग यजम्थ कर्ता लोकास्त कर्मफलभूतास्ते विशेष्यन्ते सोमो यत्र येसु पुनाति पुनालोक सूर्यस्तति सूर्यस्तपति च तेच मार्ग दक्षिणायनोत्तराण्तरायण मार्गदयगम्या विद्वद्व विदत्कर्तिफलभूता उस पुरुष से ही ऋचाएँ जिनके पाद नियत अक्षरों में समाप्त होने वाले हैं वे गायत्री आदि छंदों वाले मंत्र साम पांच भक्तिक अथवा साप्त भक्तिक तोभादि गान विशिष्ट मंत्र तथा यजु जिनके पादों का अंत नियमित अक्षरों में नहीं होता ऐसे वाक्य रूप मंत्र इस प्रकार ये तीनों प्रकार के मंत्र उत्पन्न हुए हैं तथा उसी से दीक्षा मौंजी बंधन आदि यज्ञकर्ता के नियम विशेष अग्निहोत्रादि संपूर्ण यज्ञ क्रतु यूप सहित यज्ञ दक्षिणा एक गौ से लेकर अपने अपरिमित सर्वस्व दान पर्यंत संवत्सर कर्म का अंगभूत काल यजमान यज्ञकर्ता तथा उसके कर्म के फल स्वरूप लोक उत्पन्न हुए हैं उन लोगों की विशेषताएं बतलाते हैं जिन लोगों में चंद्रमा लोगों को पवित्र करता है और जिनमें सूर्य तपता रहता है वे विद्वान और अविद्वान कर्ता के कर्म फलभूत दक्षिणायन उत्तरायण इन दो मार्ग से प्राप्त होने वाले लोग उत्पन्न होते हैं तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूता साध्या मनुष्यापो वयांशी प्राण पानो मृषि यवो तप्च श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्य विधि ही कर्म के अंगभूत बहुत से देवता उत्पन्न हुए तथा साध्यगण मनुष्य पशु पक्षी प्राण अपान वृहि यव तप श्रद्धा सत्य ब्रह्मचर्य और विधि ये सब भी उसी से उत्पन्न हुए हैं तस्माच्च पुरुषात्कर्माता देवा बहुधा वस्वादिगणभेदेन संप्रसूता है सम्यक् प्रसूता है साध्यादेविशेषा मनुष्या कर्माधीता पशो ग्राम्याण्यापक्षिण जीवन च मनुष्यादीना प्राणपाननौ ब्रीहीजव हविथ तपस्कर्माशसंस्कारलक्षण स्वतंत्र फलसाधन श्रद्धा यूर्वक सर्व सर्वुरुषार्थ साधन प्रयोगश्चितिप्रसाद आस्तिबुद्धिस्ता सत्यम अनृतम अनवर्जनम अंडित यथाभूता वचन चापीडाकर ब्रह्मचर्य मैथुना सामचार विधिशेत कर्तव्यता उस पुरुष से ही वसु आदि गण के भेद से कर्म के अंगभूत बहुत से देवता उत्पन्न हुए हैं तथा साध्यगण देवताओं की जाति विशेष कर्म के अधिकारी मनुष्य गांव और जंगल में रहने वाले पशु वयस् पक्षी मनुष्य के जीवन रूप प्राण अपान श्वासोच्छ्वास हवि के लिए व्रीही और यौ पुरुष का संस्कार करने वाला तथा स्वतंत्रता से फल देने वाला कर्म का अंगभूत तप श्रद्धा जिसके कारण संपूर्ण पुरुषार्थ साधनों का प्रयोग चित्त प्रसाद और आस्तिक की बुद्धि होती है तथा सत्य मिथ्या का त्याग एवं यथार्थ और किसी को पीड़ा न देने वाला वचन ब्रह्मचर्य मैथुन न करना और ऐसा करना चाहिए इस प्रकार की विधि ये सब भी उस पुरुष से ही उत्पन्न हुए हैं इंद्रिय विषय और इंद्रिय स्थानादि भी ब्रह्मजनित ही हैं किंच सप्तप्राणाह प्रभुंति तस्तः सप्तार्चुसिध सप्त होमा सप्त इमें लोकाये सूचन प्राणा गुहाशया निहिता उस पुरुष से ही सात प्राण मस्तक सात इंद्रियां उत्पन्न हुए हैं उसी से उनकी सात दीप्तियाँ सात समिधा विषय सात होम विषय ज्ञान और जिनमें वे संचार करते हैं वे सात स्थान प्रकट हुए हैं इस प्रकार प्रतिदेह में स्थापित ये सात सात पदार्थ उस पुरुष से ही हुए हैं सप्तर्षण प्राणास्तव पुरुषात्भुती तंतार्चसो दीप्त स्विष्वद्योतनाली सप्त सीध सप्त विषया विषय समीध्य प्राणा सप्तोम विज्ञाली यद्य विज्ञान तज होती महानाराण्तीरा कि दो नेत्र दो श्रवण दो घ्राण और एक रचना ये सात मस्तकस्थ प्राण उसी पुरुष से उत्पन्न होते हैं तथा अपने अपने विषयों को प्रकाशित करने वाली उनकी सात दीप्तियाँ सात समिध उनके साथ विषय क्योंकि प्राण अर्थात इंद्रिय वर्ग अपने विषयों से ही समिध अर्थात प्रदीप्त हुआ करते हैं सात होम अर्थात अपने विषयों के विज्ञान जैसा कि इसका जो विज्ञान है उसी को हवन करता है इस अन्य श्रुति से सिद्ध होता है ये सब इस पुरुष से ही प्रकट हुए हैं किंच सप्तमे लोका इंद्रियस्थानी यु चलती सचरानी प्राणा प्राण यु चलती विशेषण प्राणपनादृत्थ गुहायां शरीरे हृदय वा स्वापकाले सेरत इति गुहाशयः निहता स्थाता धात्रा सप्त सप्त प्रति भेदम् तथा ये सात लोक इंद्रिय स्थान जिनमें कि ये प्राण संचार करते हैं जिनमें प्राण संचार करते हैं यह प्राणों का विशेषण अर्थात उनके प्रसिद्ध अर्थ प्राण प्राणपाणादि की अंश का आशंका निवृत्त करने के लिए है जो सुषुप्ति अवस्था में गुहा शरीर अथवा हृदय में शयन करते हैं वे गुहाशय तथा विधाता द्वारा प्रत्येक प्राणी में निहित स्थापित ये सात सात पदार्थ इस पुरुष से ही उत्पन्न हुए हैं यानी चात्मजिम विदुषा कर्मा कर्मफला चा विदुषा च कर्मा तना कर्मफला चर्व चैतस्मा पुरुषा सर्व्ञा प्रसूतमीति प्रकरणार्थ है इस प्रकार जो भी आत्मयाजी विद्वानों के कर्म और कर्मफल तथा अज्ञानियों के कर्म कर्मफल और उनके साधन हैं वे सब उस परम पुरुष से ही उत्पन्न हुए हैं यह इस प्रकरण का अर्थ है पर्वत नदी और औषधि आदि का ब्रह्म ब्रह्मजन्यव अतः समुद्राग्र्य सर्वे अस्म सिंधव सर्व सर्वा ओषधयो र ये नए सभूत ठते छातरात्मा इसी से समस्त समुद्र और पर्वत उत्पन्न हुए हैं इसी से अनेक रूपों वाली नदियाँ बहती हैं इसी से संपूर्ण औषधियाँ और रस प्रकट हुए हैं जिस रस से भूतों से परिवेष्टित हुआ यह अंतरात्मा स्थित होता है अतः पुरुषा समुद्र सर्वे क्षाराद्या गृहस सर्वे हिमवधाद्माषास्व स्रवंति गंगाद्या सिंधवो नद्यूप बहुस्मादा सर्वा रसस्य ओषध्यवाद्यास येन रतेन रथन भूत पंचभ स्थूल परिषद ष्ठती यंतरात्मा लिंगम सूक्ष्म शरीर तध्यंतराल शरीरत्मा वर्त इतंतरात्मा इस पुरुष से ही क्षारादि समुद्र और इसी से हिमालय आदि समस्त पर्वत उत्पन्न हुए हैं गंगा आदि अनेक रूपों वाली नदियाँ भी इसी से प्रवाहित होती हैं इसी पुरुष से व्रीही यव आदि संपूर्ण औषधियाँ तथा मधुरादि छह प्रकार का रस उत्पन्न हुआ है जिस रस से कि पांच स्थूल भूतों द्वारा परिवेषित हुआ अंतरात्मा लिंगदेह यानी सूक्ष्म शरीर स्थित रहता है यह शरीर और आत्मा के मध्य में आत्मा के समान स्थित है इसलिए अंतरात्मा कहलाता है ब्रह्म और जगत का अभेद तथा ब्रह्म ज्ञान से अविद्याग्रंथि का नाश एवं पुरुषा सर्वमिदम संप्रसूतम अतो वाचारंभण विकारो नामधेय अनृतम पुरुष इतव सत्यम अतः इस प्रकार वह सब पुरुष से ही उत्पन्न हुआ है अतः विकारवाणी का आरंभ और नाम मात्र के लिए तथा मिथ्या ही है केवल पुरुष ही सत्य है इसलिए पुरुष ए वेद कर्म तपो ब्रह्म परमृत वेद निहतम गुहायां सो सौ विद्याग्रंथि यह सारा जगत कर्म और तप अर्थात ज्ञान पुरुष ही है वह पर और अमृत रूप ब्रह्म है उसे जो संपूर्ण प्राणियों के अंतकरण में स्थित जानता है हे सौम्य वह इस श्लोक में अविद्या की ग्रंथि का खेदन कर देता है पुरुष एवेदम विश्वम सर्व न विश्वम पुरसाद पुरुषादिंचिदस्ति अतो यदुक्त तदेवेदेम कस्मिन्नु कस्गवो विज्ञाते सर्विद विज्ञात एक तस्मे पुषे विज्ञाते पुरुष पुरष एवेद विश्व सारा जगत है पुरुष से भिन्न विश्व कोई वस्तु नहीं है अतः हे भगवान किसको जान लेने पर यह सब कुछ जान लिया जाता है ऐसा जो प्रश्न किया गया था उसी का यहाँ उत्तर दिया गया है कि सब के कारण स्वरूप इस परमात्मा को जान लेने पर ही यह ज्ञान हो जाता है कि यह विश्व पुरुष ही है उससे भिन्न नहीं है किम पुनरिदम विश्व मृत्युच्य कर्माग्नि होत्रादि कर्माहोत्रण तपो फलम्, अन्य ज्ञान तत्त फलम अन्देतावदिद्रह्मण कार्य तस्मा ब्रह्म परामृत परम अहमे यो वेद निहत स्थित गुहायां हृदय सर्व्राणीना सविजाद्याग्रंथि ग्रंथिव ग्रंथ दृढ़ीभूता अविद्यावासनातीक्षिपति नाशयती है जीवनदेव न मृत सन हे सौम्य प्रियदर्शन किंतु यह विश्व है क्या ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं कर्म तप यानी ज्ञान उसका फल तथा तो इसी प्रकार का यह और सब भी विधि कहलाती है यह सब ब्रह्म का ही कार्य है इसलिए यह सब पर अमृत ब्रह्म है और परामृत ब्रह्म मैं ही हूँ ऐसा जो पुरुष संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित उस ब्रह्म को जानता है हे सौम्य हे प्रियदर्शन वह अपने ऐसे विज्ञान से अविद्या ग्रंथि को यानि ग्रंथि अर्थात गाँठ के समृढ़ हुई अविद्या की वासना को इस लोक में जीवित रहते ही काट डालता है मरकर नहीन इतर्भेदीय मुंडकोपनषद्भाष द्वितीय मुंडके प्रथम खंड